साथियों नमस्कार बहुत स्वागत है आपका डी एंड के अकेडमी में मैं भगवत दांगी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ आज हम प्रारंभ करेंगे भारत के भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी की और इंडियन ज्योग्राफी में आज हम भारत का भौगोलिक परिचय पढ़ेंगे साथियों ज्योग्राफी यानी कि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ने से ज्यादा समझने का विषय है तो इसके जो हम पढ़ा इसको जो पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे तो इन चीजों में किन किन सहायक चीजों की आवश्यकता हमें होगी मैं उनको आपको बता दू तो सबसे बड़ी और एकमात्र सहायक चीज जिसकी हमें आवश्यकता होगी वो है एटलस आप दो कंपनियां हैं ऑक्सफोर्ड का एक एटलस आता है हिंदी में भी आता है इंग्लिश में भी आता है और एक ओरियंट ब्लैक का एटलस आता है दोनों में से किसी एक का आप एटलस ले लें यदि इसके अलावा किसी और कंपनी का एटलस आपके पास है पहले से तो किसी और प्रकार से तो नया एटलस लेने की आवश्यकता नहीं बसरते वो मानक स्तर का हो चीजें उसमें सही दी गई हो और यदि आपके पास एटलस नहीं है तो इन दोनों में से किसी का एक एटलस आप जरूर ले लें अब आपको करना यह है कि जो भी आ, भौगोलिक जगहों की क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत सारी भौगोलिक जगहों की हम बात करेंगे तो पूरे लेक्चर के दौरान जिन जिन भी भौगोलिक जगहों की नाम इसमें आते हैं लेक्चर में तो आप उन्हें नोट करते जाइए और फिर उन जगहों को देखिए अपने एटलस में चाहे वो भारत की हो चाहे एशिया की हो चाहे वो विश्व की हो इससे आपको संबंधित जो जगह है, है स्थान है उनके विषय में जो आपका नजरिया है जो चीजें हैं बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी और उन फिर चीजों को उसके कॉन्ट्रास्ट में समझना बहुत इजी हो जाएगा तो इसी एक निवेदन के साथ हम प्रारंभ करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के या भौगोलिक परिचय की इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया या ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया हम बात कर रहे हैं तो क्योंकि भारत एक बहुत पुराना देश है महान देश है इसकी सभ्यता और संस्कृति की जो बात की जाए काफी पुरानी है और भारत को इसकी विशालता के कारण पूरे के पूरे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है इंपॉर्टेंट है यहां हमें समझना आवश्यक होता है कि उपमहाद्वीप क्या होता है उपमहाद्वीप उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो कि एक महाद्वीप का ही भाग होता है लेकिन जो भौगोलिक और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र विशेषता रखता है यानी कि उसकी अपनी पूरी फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं स्वतंत्र फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं जिसके कारण कि उसे पूरे के पूरे क्षेत्र को उपमहाद्वीप कहा जाता है इसका सबसे सटीक उदाहरण भारतीय उपमहाद्वीप भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश इन तीनों देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये दक्षिण जो दक्षिण भाग में है एशिया महाद्वीप एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप उसके दक्षिण भाग में स्थित है भारतीय उपमहाद्वीप साथ ही भारत एकमात्र विश्व का अकेला देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है इसका प्राचीन नाम जो था आर्यवर्त था और यह जो प्राचीन नाम था उत्तर में बसने वाले आर्य जो जाति थी उनके नाम पर किया गया था और इन्हीं आर्यों के एक सबसे शक्तिशाली राजा राजा भरत के नाम पर इसका नाम भरत भारतवर्ष पड़ा जो वैदिक आर्य थे यानी वैदिक सभ्यता के समय जो आर्य निवास करते थे उनका निवास स्थान जो था वो सिंधु घाटी में था सिंधु घाटी मतलब जहां सिंधु नदियां और उसकी सहायक नदियां जो बहती हैं वर्तमान में जो अधिकतर जो क्षेत्र पंजाब और पाकिस्तान में है उस स्थान पर निवास करते थे तो जो ईरानी और अरबी भारत आए उन्होंने क्योंकि वो साकोहा इसलिए सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा हिंदू नदी कहा और इस देश को हिंदुस्तान कहा यूनानियों की एक और उसके बाद यूनानी भी भारत आए यूनानियों की अपनी परंपरा प्र, रही है वो यहां के नामों का ट्रांसलेट करते थे अपनी भाषा में तो उन्होंने जो सिंधु नदी थी उसे इंडस कहा और इसी इंडस के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ा और प्राचीन परंपरा के अनुसार भारत का नाम भारतवर्ष है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत की जो आकृति है चतुष्कोणीय है और यह दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है ध्यान दीजिएगा तो एशिया के मध्य में नहीं दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है इसके पूरब में इंडो चीन इंडो चाइना जिसे कहा जाता है वियतनाम लाओस और थाईलैंड जो देश हैं उनको इंडो चाइना कहा जाता है इंडो चाइना प्रायद्वीप पश्चिम में अरब प्रायद्वीप देखिए यहां एक शब्द आया है प्रायद्वीप प्रायद्वीप क्या होता है वह स्थान जो तीन ओर से पानी से घिरा हो और एक ओर से स्थल से घिरा हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप, जिसे आप देखेंगे गुजरात और पश्चिम बंगाल से नीचे का जो भारत है वो एक तरफ बंगाल की खाड़ी है दूसरी तरफ अरब सागर है और नीचे की तरफ हिंद महासागर है और ऊपर की तरफ भारत का उत्तर भारत का मैदान है तो वो जो क्षेत्र है भारत का उसे प्रायदीप कहा जाता तो है तो प्रायद्वीप आश्रय मतलब जो तीन ओर से पानी से घिरा हो और एक ओर से स्थल से लगा हुआ हो वो प्रायदीप कहलाता है तो एक तरफ पूर्व में इंडो का प्रायदीप है अब आप इंडो का प्रायद्वीप जो है उससे मैप में देखने की कोशिश कीजिए एटलस में देखने की कोशिश कीजिए दूसरी तरफ पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है अच्छा अक्षांशीय दृष्टि से हम देखें क्योंकि पृथ्वी को ग्लोब को अक्षांतर और देशांतर रेखाओं में बांटा गया है तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत जो है उत्तरी गोलार्ध का देश है मतलब जो भूमध्य सागर भूमध्य रेखा है उसके ऊपर की ओर है उत्तर की ओर है तो इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध का देश है देशांतरी दृष्टि से भारत पूर्वी गोला गोलार्ध में आता है मतलब कि जो जीरो डिग्री ग्रीन बीच रेखा है उसके पूरब की ओर भारत है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में भारत को बांटा गया है इसका विस्तार को हम समझे तो काफी बहुत बड़ा है भारत जो समूचा भारत है वो मानसूनी जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है यहां एक इंपॉर्टेंट टर्म आई मानसूनी जलवायु मानसूनी जलवायु क्या होती है देखिए जैसे कि आपको पता है अक्षांशीय जो रेखाएं होती हैं इनको विभिन्न नाम दिए गए हैं जीरो डिग्री दस डिग्री तीस डिग्री तो दस डिग्री से तीस डिग्री अक्षांशों के मध्य मतलब जीरो डिग्री से ऊपर दस डिग्री और तीस डिग्री के मध्य जो व्यापारिक हवाओं की पेटी है जो छे माह व्यापारिक हवाएं भी हम हम समझेंगे व्यापारिक पवन कैसे कहते हैं तो व्यापारिक पवनों की एक पेटी है जो छह माह सागर से स्थल की ओर और, और छह माह स्थल से सागर की ओर चलती है और इसी कारण शीत ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का स्पष्ट विभाजन होता है उसे कहते हैं मानसूनी जलवायु मानसूनी जलवायु के लिए मूल कैरेक्टर्स मूल विशेषताएं हैं क्या है कि शीत ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का बिल्कुल स्पष्ट भर जिसे भारत में आप देखेंगे तो गर्मी बारिश और सर्दी पूरी तरह से बढ़ी हुई है ये मुख्यतः ले करता है 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य और व्यापारिक हवाओं की पेटी है जो छह महीने तो स्थल से समुद्र की ओर चलती है और छह महीने समुद्र से स्थल की ओर सकती है इसको काफी डिटेल में हम जब मानसून वगैरह पड़ेंगे जब तो हम इसे काफी डिटेल में पढ़ेंगे अब हम समझते हैं व्यापारिक पवने जो एक और इसमें टर्म आई व्यापारिक पवने क्या होती है देखिए 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य की पवने 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों यानी जीरो डिग्री के ऊपर की ओर और नीचे की ओर चलने वाली पवने जिन्हें अंग्रेजी में जिनको ट्रेड विंड कहा जाता है और यहां जो ट्रेड है वो जर्मन शब्द जर्मन शब्द ट्रैक यानी कि निश्चित मार्ग इसका अर्थ होता है इससे निकला हुआ है तो व्यापारिक पबने इनका नाम है लेकिन इनका अर्थ व्यापार के क्षेत्र में नहीं है इनका अर्थ निश्चित मार्ग के क्षेत्र में है तो ये अगर हम देखें नॉर्थ हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो व्यापारिक पवनों की दिशा होती है ये उत्तर से दक्षिण होती है जबकि साउथ में यानी दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर होती है और ऐसा होता है जो फेरल का केरियलॉ कोरियलाइज बल होता है उसके कारण इसको हम काफी डिटेल से पढ़ेंगे कोरियलाइज बल क्या होता है इसका सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि जो पवने होती हैं वो साउथ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जो पवने चलती हैं वो अपने लेफ्ट साइड मुड़ जाती हैं जबकि नॉर्थ साइड में जो चलने वाली पवने होती हैं वो अपने राइट साइड मुड़ जाती हैं इसी को कैरियोलॉसिस बल कहा जाता है कैरियोलॉस बल कहा जाता है तो भारत का जो समूचा भारत है वो जलवा मानसूनी जलवायु क्षेत्र में आता है मानसूनी जलवायु क्या होती है मैंने आपको समझाया इसका विस्तार उष्ण और उपोष्ण कटिबंध दोनों कटिबंधों में है उष्ण और उपोष्ण कटिबंध दोनों कटिबंधों में है क्योंकि जो कर्क रेखा है भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच के स्थान को उष्ण कटिबंध कहते हैं और कर्क रेखा से ऊपर का जो विस्तार है उसे उपोष्ण कटिबंध कहते हैं तो ये उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है इसका क्षेत्रफल बत्तीस लाख सत्यासी हजार दो वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है और इसका प्रतिशत 2.43 प्रतिशत भूभाग भारत के पास है पूरे विश्व का जो भूभाग है उसका 2.43 प्रतिशत भारत के पास है भारत से बड़े जो देश हैं वो है सबसे बड़ा है रूस कनाडा चीन यूएसए ब्राजील ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत का नंबर आता है भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण में बत्तीस 32 यानी 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम में यानी कि असम से लेकर गुजरात तक उन्तीस 29, यानी 2933 किलोमीटर है भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को अगर हम बात करें तो भारत भूमध्य रेखा के 0 डिग्री 4 अंश से सैतीस डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश और अड़सठ डिग्री 7 अंश से सन्तानबे डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतरों के मध्य है और इसी के द्वारा जो साढ़े बयासी डिग्री का पूर्वी देशांतर है वो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरता है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान के पास से होकर गुजरता है जो देश का मानक समय है और जो जीरो ग्रीनविच टाइम है उससे पूरे साढ़े पांच घंटे आगे है कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है गुजरती है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई स्थलीय सीमा से आशय है जहां भारत की लाइने स्थल को छूती है समुद्र को नहीं पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर है यहां समुद्र वाली जो जहां लाइनें हैं उनको हटा दिया गया है सिर्फ जो चाइना पाकिस्तान अगर बांग्लादेश से हमारी जो बॉर्डर लगी है उसकी बात हो रही है जो मुख्य भूमि है अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षदीप समूह लक्ष समू, इनको छोड़ने के बाद जो मुख्य भूमि है उसकी तटीय सीमा की लंबाई इकसठ किलोमीटर है यदि उसके साथ भारत के दीपों को भी जोड़ लिया जाए तो देश की दीपों समेत कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है इस प्रकार भारत की कुल सीमा यानी 15200 हजार स्थलीय सीमा 7516.6 तटीय सीमा कुल मिलाकर हो जाती है बाईस किलोमीटर इसके पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार को हम समझें तो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो चार किलोमीटर की है सबसे अधिक सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ मिलती है क्योंकि पूरा के पूरा बांग्लादेश भारत के लगभग लगभग अगर देखा जाए तो अंदर ही हो जाता है हमें लगता है कई बार के चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा लगा हुआ लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश की आकृति है उसके अनुसार सबसे ज्यादा सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है आप इसे देख सकते हैं मैप में चाइना के साथ 3488 किलोमीटर की हमारी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लगती है 3323 किलोमीटर नेपाल के साथ, साथ सत्रह किलोमीटर म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर भूटान के साथ छह किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा करती है। अब हम देखें भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं पड़ोसी देश हैं पड़ोसी देशों के साथ किस किस राज्य की सीमा लगती है जैसे पाकिस्तान के साथ चार राज्यों की सीमा लगती है गुजरात राजस्थान पंजाब और जम्मू जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है चाइना के साथ जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और सिक्किम की सीमा लगती है साथियों यहां मैं आपसे निवेदन करूंगा एक अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा चाइना के साथ लगती है एक निवेदन करूंगा कि जब मैं इन चीजों को आपको बता रहा तो प्लीज अपना एटलस आप इसको खोल के देखें देखें उसमें कौन कौन से राज्य लग रहे हैं कहा से सीमाओं की लग रही है टच कर रही है इससे बहुत अच्छे से आपका विजन क्लियर हो जाएगा कई बार ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं नेपाल के साथ बात करें तो पांच राज्यों की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम भूटान के साथ देखें तो सिक्किम पश्चिम बंगाल असम अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा लगती है म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम और इनकी सीमा लगती है तो ये विभिन्न देशों के साथ भारत के जो राज्य थे उनकी सीमाएं लगती थी अब हम देखते हैं देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु जो दक्षिणतम सीमा बिंदु है मतलब दक्षिण में स्थित जो बिंदु है भारत का वो है इंदिरा प्वाइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है देखिए दो है एक मुख्य भूमि मुख्य भूमि मतलब द्वीपों को छोड़ दिया जाए तो उसे मुख्य भूमि कहते हैं मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी कन्याकुमारी तमिलनाडु में है 8 डिग्री 4 अंश अक्षांश पर दक्षिणतम बिंदु अगर देखा जाए भारत का तो वह इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह उत्तरतम बिंदु यानी उत्तरी बिंदु देखें तो वो इंदिरा कौल है जम्मू कश्मीर में सबसे पश्चिम का बिंदु हम देखें तो वो गोरमोता गोर मोता, करके जगह है गुजरात में और सबसे पूर्व का बिंदु है किविथु वीथू है अरुणाचल प्रदेश में तो इन सब पॉइंट्स को आप देखने का प्रयत्न करें समझने का प्रयत्न करें ये आपको दिखाई देंगे और जब आप देखेंगे मैप में तो ये आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे तो इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही इसका अगला जो चैप्टर होगा वो हम अगले ऑडियो में उसकी बात करेंगे इस ऑडियो को बहुत ध्यान से सुने और तब तक अगला ऑडियो हम आपको सेंड करते हैं और इसको अधिक से अधिक लोगों को अपने दोस्तों को इसको फैलाएं बहुत बहुत धन्यवाद